Yeah अठारवा अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार अर्जुन ने प्रश्न किया था सन्यास और त्याग को देख उसका विचार करते करते सारा उप हमारे यहां बता रहे गीता का इसमें भी तीन प्रकार का जो करता है सात्विक राजसिक तामसिक उसका बीज निपण हुआ उसके बाद उनतीसवें श्लोक में भगवान ने बताया जो बुद्धि है धृति मतलब धारण उनका मीजू तीन तीन प्रकार है सात्विक राजसिक ये बात भी मेरे से श्रवण करो ये उन्तीसवें श्लोक में बता तो आगे देखे पहले उच्चरण उसके बाद आज आगे विचार करें तीसवा श्लोक प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भये सात्विके सात्विके मोक्ष सात्केम चा कार्य अयतावत्जाते अधर्म धर्मी मनतेपरीता धारयते योगेन योगेन ययातो ्रिया क्रियाचारिदेशया गोधारयर्जुना प्रसंगेना पदार्थ य स्वयं शोक विशाल मतमेव नींच दुर्मेधा सामश सुखम विदा धम ृतम तत्क प्रो आत्मा बुद्धि संयोगा सुखम राज्रेुवंदे प्रमादोत्तम पुनः ृथिव्या दिवेदेश ये देश त्रिविणे ब्राह्मण क्षत्रियाषा श्रोत्राण तर्मा प्रतिभक्ता स्वभागु शमोदम शौचम शांतिराज्यंस्वभाव शौर्य तेजोधतिक्षाप्यपलायन दानमीश्वर भाव णिज्यत्मक स्वभाच स्वेस्वे कर्मण्य विरता विन्दति विन्दति येन येन सर्वमिदं सर्वमिदं भ्य सदर्मो कर्मा अभी तक तीन प्रकार का कर्ता कर्तव्य बताने के बाद ये बुद्धि और के बता रहे पहले बुद्धि को लेके बता रहे जो निश्चय निश्चयात्मक एक बुद्धि है हमारे अंतकरण में वृत्ति बनती ये बुद्धि भी रजोगुण और तमोगुण को लेकर तीन प्रकार की पहले सात्विक बुद्धि बता रहे तीसवें श्लोक में प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा दो मार्ग है एक प्रवृत्ति मार्ग दूसरे एक निवृत्ति मार्ग तो प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है जैसा गृहतांत्र में रहते हुए भी फल और कर्म के आसक्ति ना करते ना फल में आसक्ति है ना कर्म में आसक्ति केवल ईश्वर ईश्वरार्पण बुद्धि से अथवा लोक शिक्षा के लिए जो भी कर्म करते हैं, जो भी अपना कर्तव्य करते हैं, उसको प्रवृत्ति मार्ग गाते जैसा राजा जनक और बड़े बड़े राजा लोग हैं संसार में रहते हुए सारा कर्म कर रहे ना फल की चाहे उसमें ना कर्म में आसन ये प्रवृत्ति मार्ग है दूसरा है निवृत्ति निवृत्ति मार्ग का मतलब है देह देहाभिमान को त्याग करके बिल्कुल उसमें शरीर शरीराभिमान नहीं सर्वथा शरीराभिमान को त्याग करके सचिनानंद पर परमात्मा का अन्वेषण के लिए सबको त्याग करके जो निकल जाता है उसी का नाम है निवृत्ति मार्ग है संन्यास मार्ग जैसा सुखदेवाजी निवृत्ति मार्ग तीसरे हम हाँ प्रवृत्ति क्या है निवृत्ति क्या है प्रवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है अथवा निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ इस प्रकार विचार करने वाली बूथि ऐसा तो अष्टावक्र में बता दिया है निवृत्ति रविमूण प्रवृत्ती रूप जायती यदि मूर्ख है अज्ञानी है वो निवृत्त हो रहे हैं वो निवृत्ति भी प्रवृत्ति मान जाती और प्रवृत्ती रवि धीरशा यदि विद्वान है ज्ञानी है उनकी प्रवृत्ति भी निवृत्ति मान अज्ञानी की निवृत्ति उसको प्रवृत्ति माना है और ज्ञान की ज्ञानी की जो प्रवृत्ति है वो निवृत्ति है अज्ञान की जो निवृत्ति है वो प्रवृत्ति माना है ऐसा क्यों मान दीजिए अज्ञानी निवृत्त तो हो रहे अंदर अविवेक पड़ा है अनेक प्रकार की वासना पड़ी है भले हो काम से निवृत्त हो तो उनका मन तो प्रवृत्त हो रहे और ज्ञान ही है शरीर से मालूम पड़ है वो प्रवृत्त हो रहे कर रहे करके किंतु मन से वो निवृत्त है तो इसीलिए यहां बता रहे प्रवृत्तिम चा निवृत्तिमचा और कार्या कार्य का मतलब है कर्तव्य सबसे पहले यह पता होना चाहिए मेरा कर्तव्य क्या है मुझे क्या करना चाहिए इसलिए कर्तव्य का भी जानकारी होना चाहिए और अकर्तव्य क्या है अकाल अकाल मतलब अकर्तव्य तो कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक ठीक से जो जानता है और बंधन मोक्षा बंधन क्या है किसको बंधन कहते हैं और उस बंधन से जो निवृत्त होते हैं मोक्ष मोक्ष किसको कहा तो बंध और मोक्ष को भी व्यक्ति ही अर्थात यथार्थ रूपेण जाना थी ठीक ठीक से जानता किस किस को प्रवृत्ति और निवृत्ति का और न कर्तव्य बंधन और मोक्ष इनको ठीक ठीक से व्यक्ति ही साधि ऐसी जो बुद्धि है इससे जानता है सा बुद्धि हे पार उस बुद्धि का नाम है सात्विक बुद्धि कहा सत्वगुण प्रदान होकर जिसके अंतकरण में बुद्धि बुद्धि में क्या है? सात्विक प्रदान हो गया और ये विचार आता है अंतकरण में तभी सात्विक बुद्धि कहाती है उसके बाद राजसिक बुद्धि बता रहे इकतीसवें श्लोक में य धर्मम अधर्मम यया मतलब जिस बुद्धि के द्वारा धर्मम अधर्मम च धर्म है धर्म का मतलब है शास्त्र ने विधान किया है तो शास्त्र के द्वारा बताया हुआ जो कर्म है वो धर्म माना है धर्म के विषय में हम लोग निर्णय नहीं कर सकते क्योंकि एक के लिए धर्म हो सकता है दूसरे लिए अधर्म हो सकता है तो दूषित तो बुद्धि के द्वारा जो निर्णय करता है वो धर्म नहीं होगा इसलिए शास्त्र के द्वारा निर्णय है वही धर्म है तो इसलिए हम बता रहे धर्मम और अधर्म धर्म और अधर्म को कार्यम चा कार्यमेव में व और अकर्तव्य इन दोनों को कार्यवत मतलब कर्तव्य और अकार्य मतलब अकर्तव्य अयतावत प्रजाना थी अयतावत यथावत मतलब यथावत ठीक ठीक से जानता जो जैसा है उसको वैसा ही जानना उसको यथावत कहते उल्टा समझना उसी का नाम है अयतावत अर्थात अयता धर्मों को भी ठीक से नहीं जान रहे अधर्म को भी ठीक नहीं जान रहे कर्तव्य और अकर्तव्य को भी नहीं जान रहे अयतावत प्रजानाती हे पार्थ हे प्रतापुत्र अर्जुन सा बुद्धि इस प्रकार जो निर्णय करने वाली जो बुद्धि है उस बुद्धि को राजसी बुद्धि कहते हैं तो जो गुण बना उसके बाद तामसिक बुद्धि बता रहे तामसिक बुद्धि बुद्ध का लक्षण क्या है तो ये बता रहे बद्दीशी श्लोक अधर्मम धर्म विधि है तो अधर्म है शास्त्र ने निषेध किया है ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करेगा तो पाप लगेगा किंतु तमोगुण प्रदान होकर उस को ही धर्म मान के बेटा इसलिए बोले अधर्मम धर्मम यह मान्य या यह तो जो बुद्धिमान रही है।, है अधर्म धर्म रोजान है? तमसा तमसावृत तमो आवृत है तमो उनसे उनकी बुद्धि ढकी तो तमो आवृत हुई बुद्धि है विषय को प्रकाशित नहीं करते जैसा बादल से ढका हुआ चंद्र है रात्रि में प्रकाशित करने में समर्थ नहीं वैसे ही तमोगुण से आवृत बुद्धि है इस शास्त्र विचार को प्रकाशित करने के लिए समर्थ नहीं होती इसलिए बोले तमसा आवृता तमोगुण से घिरी हुई आवृत्त है सर्वर्तापरीता संपूर्ण पदार्थ को तो एक को नहीं जितने भी जो पदार्थ है जितने भी निर्णय है विपरीत मान्य एक निर्णय भी उसका ठीक-ठीक होता है बोला संपूर्ण पदार्थ अथवा समझ रहे हैं। जितने भी निर्णय ले रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध ही मान रहे हैं। ऐसी जो बुद्धि सा बुद्धि पार्ता उस बुद्धि को उस अंतकरण वृत्ति को कहा गया। इस प्रकार सात्विक और पुत्ति का लक्षण आगे जो तो तामसिकारणा है धारणा है, उसका लक्षण बता रहे तेतीसवें श्लोक में पहले सात्विक धारणा बता रहे यया धत्या वो जिस धारण शक्ति किसी वस्तु को हम धारणा करते सुनना अलग है धारण करना अलग है केवल सुनने से नहीं होता वस्तु तो धारण करना पड़ता है ये जो धारण करना है, धारण करना है यया धृत्या धारयती मन प्राणेन्द्रिया क्रिया धृत्य का एक विशेषण है अव्य विचारिण्ञ्या अव्य विचारी तो अव्य विचारी और व्यविचारी किसको कहते हैं अव्य विचारी उसको कहते हैं केवल भगवान भगवान से अतिरिक्त अन्य कोई सांसारिक विषय की वृत्ति बनते है सांसारिक पदार्थों को कभी भी वो धारण नहीं करता है केवल मेरा परमात्मा ही है परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है इस प्रकार जो तो धारण करता है उसको कहते हैं और परमात्मा से अतिरिक्त माया और माया का कार्य को धारण करता है कभी इसको कभी उसको कभी परिवार को कभी सगे संबंधी को कभी मित्र को ये जो धृति है वे और परमात्मा को ही धारण करने वाली है ऐसी जो ऐशियो अव्य विचारणी तृत्या मतलब ध्यान योग के द्वारा मन प्राणेन्द्रिया क्रिया मन है प्राण है इंद्रिय है उन क्रियाओं को धारण करता है योग के बल से मन को भी धारण करता है अर्थात मन को विचलित होने नहीं देता है इंद्रियों को भी धारण करता है और उनसे होने वाली जो निष्काम कर क्रिया शब्द से लेना यहाँ मन है प्राण है इंद्रिया है उनसे होने वाली भगवत संबंधी जो क्रिया है अर्थात निष्काम कर उनमें लगाता है उसमें ही धारण करता है उसके ऐसे जो धारण करता है उस धृतिक को उस धारण शक्ति को सात्विक माना है अर्थात उसने सात्विक धारण किया है तो परमात्मा के ओर जा सकता है उसके बाद राजसिक धृति बता रहे अर्थात रजोगुण प्रदान होकर जो धारण करता है किसी वस्तु राजसिक धति बता चौतीस में, में बता तो धर्म कामार्थम यया मतलब जिस धारण शक्ति से जिस धृति से यया धृत्या धर्म कामार्थ धर्म अर्थ और कामना चार प्रकार के पुरुषार्थ में तीन प्रकार के पुरुषार्थ धर्म है अर्थ है और कामना तो धर्म कामार्थम यृत्य धारा दे अर्जुना हे अर्जुना जिस धारण शक्ति के द्वारा इनको धारण करता है अच्छे प्रकार से धारण करता है क्यों धारण करता है वो इसके लिए धारण करता है तो बता रहे प्रसंगे ना फलाकांक्षी प्रसंगे ना मतलब अत्यंत आसक्ति से अत्यंत उसमें अनुष्वंग होने से तो धर्म कामार्ता और फलकांक्षी दो एक तो दो प्रसंग अत्यंत आसक्ति से और फल के इंचा वाला इससे मुझे अमुक फल मिले इस भावना से धर्म है अर्थ है और कामना इनको धारण करता है बिल्कुल स्थिर रूप से ऐसी धारण करने वाली शक्ति है उसी का नाम है राजसिक धरती बताया धारण तो किया उन्होंने किंतु एक तो फल के इच्छा से और आसक्ति से तो इसलिए उसको बोले राजसिक कहा गया उसके बाद तामसिक धरती बता रहे तमो प्रदान होकर किसी वस्तु को ऐसा धारण करता है छोड़ता है तामसिक तामासिक ध्रुति तमोण वाला किस किसको धारण करता है किसको पकड़ता है धारण का मतलब पकड़ना किसी वस्तु योगा जिस ध्रृति से स्वप्नम अर्थात जो स्वप्न मतलब यहां नित्र तो क्योंकि निद्रा को ऐसा धारण करता है निद्रा उसको बढ़िया लगता है वो छोड़ेगा ही नहीं मुझे सोना ही है कुछ भी हो जाए तो यह उल्टा हो जाओ सेवा में बुला रहे गुरु बुला रहे कोई मतलब नहीं मुझे सोना है ऐसा धारण कर सोना हो तो निद्रा और भयम भयम को धारण किया है कभी कभी होता है व्यक्ति एक बार हमको कहते हैं हिमाचल पिछले साल यहाँ आए थे एक मारना सत्यशील तो बहुत ठीक मारता था हम भूत को डरता ही नहीं भूत आए तो हम चप्पल मारेंगे करके हमारा ही गुरु माहिर डॉक्टर था उन्होंने कहा ऐसा नहीं डरना कि अच्छी बात है किंतु भूत के सामने बड़े बड़े लोग भी डरते हैं एक बार बोला नहीं मैं नहीं डरूँगा तो भूत कहा उसके बाद डॉक्टर ने आज इनको दिखा है थोड़ा डरा करके जिस कुटिया में वो रहता था उसके पीछे एक बड़ा पत्थर था एक महात्मा धीरे से उनके ऊपर चढ़ गए रास्ते पहले जाके छोटे छोटे पत्थर फेंक दिया टंग करके पहले हिम्मत के होंगे दो तो नहीं दो तो नहीं करके बाहर उसके बाद हीरे से जोर से लग गए बजा दिया तब तक बम्बो लोग तुरंत बंद किया से लाने लग गए और उसके बगल में एक स्वये थे महात्मा गोपाल उसको बुलाने लग गए गोपालगिरी वो गोपालगिरी आ जाओ भी आ गए उसके बाद हनुमान चालीस शुरू गया हनुमान चालीस भी भूल गया जय हनुमान जय हनुमान जान मन सागर जय हनुमान आगे जाता ही थे। तो बिल्कुल रात्रि भर सोयाडे के कमरे में भूलते रहे तो दूसरे दिन देखा एकदम वो ऐसा हुआ था पास आ गए स्वामी जी आज हमारे कमरे में भूत आ गया भयंकर बोल वाले आके पत्थर फेंक दिया और उसके बाद जोर से लगते डंडन बचा दिया उसके बाद मुझे बोला ना आओ आओ कर इतना घबरा गया हनुमान चालीस उसी समय में ओंकारेश्वर स्वामी जी भी हो गई थे प्रश्नोत्तर एक तो बाद में दूसरे दिन हम लोगों तो ने उनको समझा दिया जो को भूत नहीं है वही महात्मा है कृष्णात्मा उन्होंने आपको नहीं नहीं भूत आया कितना समझाने पर भी माना ही नहीं, क्योंकि तो उसको पकड़ के बैठ गए भूत ही आ है ऐसी जो भयरूप वृद्धि को, को धारण करते है ये तहसीब यही बता तो इसलिए बोले भयम् और शोकम्, लेकिन चिंता होना असलो चिंता नहीं होना चाहिए विचारवान को चिंता नहीं होती अशोचा नन्वशोचा प्रज्ञावा दूसरा तेज है यदि किसी कारणे हो भी गई विचार के द्वारा उस चिंता को हटाना चाहिए किंतु उस चिंता को कभी कभी ऐसा पकड़ के रखते हैं शोक को कभी भूलते नहीं बार बार उसको स्मरण करते हैं बार बार स्मरण करते है और अपना वर्तमान को बिगाड़ते है ए ऐसा शोक को जो धारण करता है पकड़ के बैठता है तामसिक शोकम होता यहाँ चिंता और विषादम विषाद का मतलब दुख दुख को भी ऐसा धारण करता है मद में अच्छा मद मतलब उनम उसके अंदर जो घमांड है अभिमान है उसको भी पकड़ के रखता है न विमोचन वो कभी त्यागता नहीं ऐसा पकड़ेंगे ऐसा पकड़ेंगे छोड़ना ही नहीं चाहता है। भगवान बता रहे है क्यों दुर्मेधा दुर्मेधा है दुष्ट बुद्धि वाला है क्योंकि दुष्ट बुद्धि वाला होने से वो त्यागना ही नहीं चाहता आ गया चलो उसको कम से कम त्यागना तो चाहिए नहीं है। इस प्रकार जो तो पकड़ के बैठता है धारण करता है हे पाठ ये जो धृति है धारण शक्ति है ये तामसी माना जाता है तो इस प्रकार जो धारण करता है कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पकड़ता है तो सात्विक राजसिक तामसिकेल से बता दिया उसके बाद ये जो सुख है उसको भी तीन प्रकार से बता रहे ऐसे तो सुख वास्ता में दो प्रकार के ये वैश्यक सुख है स्वरूप सुख है विषयों से प्रकट होने वाला वृत्ति के द्वारा प्रकट होने वाला कहे सुख है स्वरूप सुख है उसको भूमा कहा दिया है सातवें अध्याय में सनत कुमार जी ने नारद जी को वहां सुख का उपदेश दिया भूमा का तो इसलिए यहां जो सत्वुण रजो गुण तमो गुण के द्वारा प्राप्त होने वाला है। तीन प्रकार बता रहे वर्ता रहे्लोक में बता रहे वर्तारे भरतर्षभ हे भरतर्षभ हे भरतुण में श्रेष्ठ ऋषभ कहते किंतु तो यहाँ श्रेष्ठ अर्थ में हे भारत में श्रेष्ठ अर्जुन इस समय में इधानी क्योंकि अभी तक मैंने धृति है बुद्धि के विषय में आपको बता दिया उसके बाद त्रिवृत सुखम तृणुम सुख भी तीन प्रकार के है उसके विषय में सुन अभ्यास यहाँ यद जिसख में साधक अवशा मनुष्य अभ्यासा तो भजन है, ध्यान है, उपासना है इत्यादि रमते यहाँ अभ्यास रमते दुखात निगच्छति और दुख के अंत को प्राप्त हो जाता है अभ्यास के समय में दुख जैसा फाट होता है देखिए सुबह उठना स्नान करना और भजन पूजन करना तो क्या दुख जैसे ही मारना पड़ता है बाद में दुखात निगचती दुख के अंत को प्राप्त होता है सारा और यदद अग्रे विषमी वह स्पष्ट बता रहे अग्रे मतलब साधना साधनावश्यता में साधना साधनावश्यता में साधा को भारी लगता है विष में विष नहीं विष् के समान कठिनता लगती है। हैिणाम अमृतोपम उसका परिणाम है अमृत क्योंकि साधना करते समय भले ही कठिन हो बाद में उसी साधना के द्वारा वो साधक अपना स्वरूप के बोल जाता है इसे अमृतोपम जैसा लोक में भी देखे लौकिक दृष्टांत से कोई बच्चा पढ़ रहा एक खेलने लग रहे बारह बार और एक पट रहे सुबह उठ के पढ़ रहे उसके लिए दुख लग रहा है और जो खेल रहे खेलते समय उसको आनंद मिल रहा है और सुबह उठ के पढ़ रहे दुख है किंतु जहाँ रिजल्ट आ रहे उसके लिए आनंद मिल है वहां और जो पहले खेल रहे आनंद ले रहे रिजल्ट आने के समय वो दुख हो जाता है क्योंकि वो फेल हो रही है फसल आस पास हो वैसे ही यह साधना अवस्था में उसको दुख जैसा लगता है भोर में उठना साधन करना किंतु उसका फल है अमृत है बता दे विषमी विषमिवा परिणामे अमृतोपम तुखम वो जो सुख है सात्विक है सात्विक आत्मा बुद्धि प्रसादजम आत्मबुद्धि प्रसादन का मतलब है परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से परमात्मा संबंधी जो बुद्धि उस बुद्धि के प्रसन्नता से उत्पन्न होने वाला सुख क्योंकि हम साधना करते हैं किसी परमात्मा की तो हमारी बुद्धि परमात्मा विषय को तो है तो आनंद है सुख है परमात्मा नहीं माना है सत्यम जानम अनंत तो पिछले परमात्मा आनंद स्वरूप होने से उस परमात्मा में लगाई हुई बुद्धि में परमात्मा विषेक बुद्धि भी, भी, भी आनंद स्वरूप माना जाता है तो इसलिए परमात्मा विषेक बुद्धि के प्रसन्नता से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो सुख है सात्विक सुख माना जाता है तस्खम सात्विकम तो उसके बाद राजसिक सुख बता रहे विषय इंद्रिय संयोग विषय और इंद्रियों के संयोग से जो प्राप्त होता है लेकिन सारे विषय और इंद्रियों के संयोग से सुख नहीं होता है तो अनुकूल पदार्थ या विशेषण लगा भगवान बोल रहे विषय इंद्रिय संयोग किंतु तो अनुकूल वस्तु है ऐसा अनुकूल विषयों के साथ इंद्रियादियों का संबंध हो गया तभी उसको सुख भान होता है प्रतिकूल वस्तु आने पर दुख होता है देखिए यद्यपि सुख है बाहर का नहीं, अनुकूल वस्तु आने से हमारे अंतकरण में एक सात्विक वृद्धि उल्लसित तो सात्विक वृत्ति में हमारा ही आनंद अंश है उसको प्रतिफलित होता है बाहर का नहीं हमारा है। तो अपना ही जो सचित आनंद स्वरूप उसमें महान होने से हम लोग मानते इस वस्तु के द्वारा मुझे सुख मिला वस्तु ने सुख नहीं दिया वो केवल व्यंजक थे सुख हमारे अंदर तो है क्योंकि परमात्मा है सतचिन्त आनंद स्वरूप है यदि परमात्मा सचित आनंद स्वरूप है उससे एक अभिन्न जीव भी सचित आनंद है सत चित है, वो इतना आवृत नहीं होता है जीव में आनंद अंश आवृत होता है देखिये मैं हूँ वो सब लोग मानते हैं सत सत्यहा आवृत हो गया भान होता है भाति वो भी आवृत है। किंतु मैं सुखी हूं ये नहीं मानता किसी से मुझे मई दू की इसलिए जो आनंद अंश आवृत होने से एक अनदापादक नाम का आवरण मानते हैं दो आवरण सुने असतवापात और एक अभान आपात तीसरे आवरण माना है अनानंदापाद आवरण अर्थात आनंद को आवृत किया है सत्य और चित्त को इतना आवृत नहीं कर देखिए सद अंश है जागृत में अधिक भान होता है जागृत में सद अंश है अधिक भान होता है स्वप्नाश में चिदंश ज्यादा भान होता है चैतन्य शुद्धि भी बता रहे अत्र स्वयं प्रकाशो देखिये वहाँ कोई ना सूर्य है न चंद्रमा है तो भी वैसा ही प्रकाश है और आनंद अच्छा है ये सुशुद्ध में अधिक हास होता है तो इससे सिद्ध होता है सर्द चित्त आनंद हमारा स्वरूप है बाहर से तो नहीं है सुरेश्वर आचार्य जने नष्कर्म्य सिद्ध में बता बताने हम जैसा भूतता है सूखी हड्डी को लेता है और चबाता है तो सूखी हड्डी चबाते समय में उस हड्डी से उसके मुंह में खून आता है और उसका स्वाद ले रहे और सोच रहे हड्डी में मुझे स्वाद मिल रहा है हड्डी में नहीं स्वाद आ रहे अपने जो मुंह में जो खून आया है उसका स्वाद ले रहे वही सही जो विषय है हड्डी के समान है और हमारे अंदर का आनंद प्रकट करने का साधन आता है तो इसलिए हम बता रहे विषे इंद्रिय विषे हो गया रूप रसा और इंद्रिय हो गया चक्षुरादी उनके संबंध से यदद अग्रे अर्थात भोग के समय में अग्रे मतलब भोग काल में अमृतो हम मानो अमृत के तुल्य जैसा जैसा बढ़िया मिटाया वे रसगुल्ला जिम्बा और रसगुल्ला का संयोग अरे पा कितना आनंद है, खाते रहे खाते रहे 50, बाद में मालूम बड़ा पेट खराब हो गया डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो रसगुल्ला खाने के लिए आप जितना प्रयत्न किया था उससे ज़्यादा आपको हानि पहुंच तो ही बोल अग्रे मतलब भोग काल में अमृत ओपन परिणामे परिणाम उसका अंत नहीं विषम विवाह मानो विष के तुल्य है सारा शरीर को भी बिगड़ेगा और अपना साधना को भी बिगड़ा चलो शरीर बिगड़ गया बिगड़ गया उसे क्या आपत्ति हमारा शरीर तो जाना ही साधना में भी बिकना आगे आपका जब तक शरीर स्वस्थ ना हो तब तक साधना क्या करेंगे शरीर स्वस्थ नहीं हो तो मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा ये संभव ऐसा ही एक दूसरे के साथ पूरा कर शरीर भी स्वस्थ है मन भी मस्त रहेगा मन भी मस्त है मस्त भजन कर सकते हैं। तो इसलिए हम बता रहे परिणाम भोग काल में जो सुख जैसा दिख है, ये सुख है राजसी तीसरा सुख बता रहे थे उन्नतीश में यदग्रे चापंध्येच यद्रे मतलब भोग काल में अनुबंधे च मतलब समाप्ति भी परिणाम में भोग काल में भी और परिणाम में दोनों में जो अनुबंधे मोहनम आत्मना भोग काल में हो अथवा परिणाम में आगे लेना आत्मा ना तो आत्मा को मोहनम मोहित करने वाला आत्मा को मोहित कर रहे प्रारंभ में भी मोहित परिणाम में भी ऐसा कौन है निद्रा निद्र का मतलब है वाघ भट्ट ने वहां कहा दिया है पुंडरी के नहा सदृशम हृदय हमारा जो हृदय है पुंडरी के समान है कमल के समान तो पुंडरी के नहा सदृश हृदय अभोमुगम नीचे के हो रहे जागृत तद विकसते जागृत काल में वो कमल खिल जाता है जैसा सूर्य को देखकर कमल खिल जाता है वैसे ही हमारे हृदय कमल खिल जाता है और स्वप्नश नि स्वप्न में वो बंद होता है तभी निद्रा का और निद्र का लक्षण भी क्या है पतंजलि में वहाँ अभावृत्यलंबन आवृत्तिर्द्रा क्योंकि पांच वृत्य है प्रमाण है विपर्य है और विकल्प है निद्रा है स्मृति वृत्तया पंचसव्य पहले वृत्ति क्या योग्तवृत्ति निरोध अतः योगाशासन योग्तवृत्ति निरोध वृत्तया पंचतव्य पांच वृत्ति उसमें एक निद्र वृत्ति ये जो निद्रा है और आलस्य आलस्य का मतलब ये है शक्त्य च है समर्थ है अब काम करने में किन्तु तो वो कर्म नहीं कर रहे समर्थ होते हुए जो कर्म नहीं कर रहे उसको बोलते हैं आलस्य और प्रमाण प्रमाण का मतलब कर्तव्य को कर्तव्य रूप से ना समझते हुए अकर्तव्य रूप से कर अकर्तव्य को कर्तव्य रूप से मानना ये प्रमाद माना जाता है ऐसा तो प्रमाद को ही प्रचु माना है कृष्ण बता रहे हैं निद्रा आलस्य से आलस्य से और प्रमाद से उत्पन्न हुआ को सुखम लेकिन निद्रा में भी सूक्ष्म होता है या सोया हुआ व्यक्ति है ना उसको उठा दीजिए नाराज हो जाएगा और जहाँ आलस्य आते आलस्य में आप मस्त पड़े रहते एकदम उसमें भी सुख मिलता है और प्रमाण जो व्यक्ति है उसमें भी सुख आता है ये जो सुख है वो तो मिल रहे हो किंतु तामसिक सुख मानना है इस सुख से वो अनर्थ के हो जाता है ये बता रहे आगे जो तीनों गुण है उसके प्रसंग में बता रहे संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है तीन गुणों का अभाव जहां भी आप वस्तु देख रहे वहां अवश्य तीन गुण रहेगा परमात्मा को त्रिगुणातीत है उसको छोड़कर के गुण से अलग नहीं रहेगा यही बता रहे नृथिव्या पृथ्वी में ऐसी कोई वस्तु नहीं है और दिव्य मतलब आकाश में अथवा देवता में चाहे तो पृथ्वी हो आकाश में हो अथवा देवलोक में कोई ऐसा वैध गुणे सत्वम प्रग सत्म मनुष्य जो प्राणी है उनको त्याग करके विधे भी साहे तो प्रति में रहने वाले प्राणी हो जो लोक में रहने वाले जीव हो अथवा आकाश आदि में जितने भी है ये भी प्रविध गुणे इन तीन गुणों को छोड़ करके इससे अतिरिक्त वस्तु नहीं होगा तो कहने का मतलब है जहाँ जो भी वस्तु होगा जहाँ जो भी जीव है इन तीन गुणों से युक्त भी है अर्थात सारा ये जगत त्रिगुणात्मक है इन तीन गुणों को छोड़कर के कोई भी वस्तु आपको ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा क्योंकि ब्रह्मांड भी त्रिगुणात्मक है तो ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले प्राणी भी त्रिगुणात्मक हैं इसलिए गुणों को छोड़ कर के आपको कोई वस्तु नहीं मिलेगा इसलिए सारा ये गुणों का ही कार्य है ये बता दें पीछे बताया होते हैं तो बुद्धि हो अथवा धृति हो कर्ता हो ये सारे गुणों का ही कार्य गुण को छोड़ कर के ना बुद्धि रहेगी ना कर्तृत्व रहेगी ना धृति रहेगी ना वैश्विक सुख मिलेगा तो ये बता उसके बाद वर्णाश्रम के विषय में बता रहे इकतालीसवें श्लोकों में जो अठारवा अध्याय है उपसमान सारा गीता का सार बता रहे इसमें सारा सूर्यों का सार बता रहे विष्णिया बता रहे वर्णाश्रम ब्राह्मण क्षत्रिया विषाम जो ब्राह्मण जा है मुखार का था कुछ विराट के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति मानते बाहु के द्वारा क्षेत्र की उत्पत्ति मानते वेद वेदा और पेट के द्वारा जो विशाल वैश्य का उत्पत्ति मानते इसलिए ब्राह्मण, क्षेत्रीय विषाल शूद्र की उत्पत्ति से मानते च तप हे पर अर्जुन का नाम है परंत परम शत्रु तापये ही परम तपान या परम का मतलब शत्रु शत्रु को जो तपाता है शत्रु को जो कपाता है उसी का नाम है परमत अर्जुन दोनों प्रकार के शत्रु बाह्य शत्रुओं को भी और अभ्यंतर शत्रुओं को भी वह तपाता है जहाँ वो स्वर्गलोक में गए थे विद्या सीखने ली संगीत सीखने के लिए उर्वशी मुझसे मोहित हो गए थे, इतना मोहित होने पर भी अर्जुन के अंदर कोई भी विकार नहीं आया ना कोई उसके अंदर कामना उत्पन्न हो गया अंत शाप दिया तुम तो नकुंस हो जाओ तो अर्जुन के अंदर के जो काम क्रोध आदि भी नहीं है भाइय परम तपम हे परम कर्माणी प्रविभक्ता स्वभावा प्रभवे गुणे कर्माणि प्रविभक्ता स्वभाव से उत्पन्न तो स्वभाव से उत्पन्न का अर्थ भगवान बादश्य का ने कहा है ईश्वरीय प्रकृति ईश्वर की जो प्रकृति माया है उस माया के गुणों से उत्पन्न ये स्वभाव लेना ईश्वर की प्रकृति हुए माया उस माया के गुण हैं स्वभाव है उस स्वभाव से उत्पन्न लोगों के द्वारा प्रविभक्ता विभक्त किया ब्राह्मण में कौन सा गुण है क्षेत्रीय में कौन सा गुण है और वैश्य में गुणों के द्वारा के उत्पन्न है स्वभाव प्रभाव है प्रविता आगे जो ब्राह्मण है उसका स्वाभाविक कर्म होता है स्वभाव का कर्म क्या है ब्राह्मण शम दमहा तपहा शौच का मतलब है अंत करण का निग्रह इनका मन संयमित रहता है अधिक से दम का अर्थ भी पहले किया था बह्य इंद्रिया निग्रह अंतर इंद्रिय का निग्रह है क्षम मनख मह्यन्द्रिय का निग्रह है दम और तप तप का मतलब है यह धर्म का पालन करना धर्म पालन करने में विशेष जो गुण रहता है ब्राह्मण में माना जाता है इसलिए धर्म पा, पालन करने के लिए कष्ट शान भी करता कितना भी कष्ट हो भोर में उठ करके गंगादी में स्नान आदि करते हैं और अपना संध्या वंदना में प्रवेश करते तो हैं बता रहे हैं आप तपहा उसके बाद बता रहे शौचम बाहर का भीतर का दोनों पवित्रता क्षांति क्षांति का मतलब है दूसरों ने जो अपराध करने पर भी क्षमा करने की सामर्थ्य क्षांति आर ये सरलपन है ब्राह्मण कोई महापुरुष कहते थे पहले ब्राह्मण बहुत सरल होते थे चाणक्य के बाद वो कुटिल होने लग गए क्योंकि तो चाणक्य का नाम है कौटिल्य कुटिलता तो के कारण ही नंद वंशों को भी समाप्त किया और सिकंदर को भी भगा दिया तो इसलिए शांति का मतलब है क्षमा करना ये विशेष ब्राह्मण आर्चम सरलता और ज्ञान विज्ञान आस्तिक आश्तिक्या मतलब आस्तिक बुद्धि परमात्मा के प्रति तो विशेष श्रद्धा और ज्ञानम विज्ञान ज्ञान का मतलब परोक्ष ज्ञान वेद शास्त्र का अध्ययन करना विज्ञान का मतलब अनुभवात्मक ज्ञान ये सारे ब्रह्म कर्म स्वभाव चाह अर्थात जो ब्राह्मण का जो स्वाभाविक कर्म माना जाता है स्वभावतः आता है उनके बाद इसका मतलब क्या अन्य में नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है जिनमें रहेंगे वो भी ब्राह्मण ही माना जाता है तो ब्राह्मण में विशेषता माना है अन्य में थोड़ा प्रयत्त पूर्ण माना जाता है अंत नहीं उसके बाद क्षेत्रीय का स्वाभाविक कर्म बता रहे शौर्य शूर भी करना मानो धर्म के लिए मर मिलने के लिए भी तैयार है पीछे नहीं हटता है इतना शूर है उसके और तेज है तेज तो होता है धृती एक बार धारण किया उसके बाद पीछे नहीं वचन दिया दिया उसके बाद चाहे तो प्राण भी जागेगा नहीं हटेगा ऐसा धैर्य दाक्षम क्षमत तो चतुरता इतने चतुरता है ऐसा चतुर्गुण भी उड़ता है युद्धे चापी पलायनम अबाल, युद्ध क्षेत्र में चाहे तो हमे वापस नहीं आएंगे युद्ध करते करते वीर घनी को प्राप्त होंगे किंतु तो पीठ दिखाकर वापस नहीं आएंगे क्षेत्र में विशेष धर्म है पीठ दिखाने का स्वभाव नहीं होगा भावना नहीं और दानम दान देने में अग्रसर जनक को देखे और भी काशी राजा, देगे। दान, देने। राजा देगे। दान, दान देने में राजा रघुगुण को सारा दान दिया था सर्वस्व दान देने में अग्रसर ईश्वर भाव स्वामी भाव परमात्म के प्रति अनूढ़ निष्ठा स्वामी भाव भी उम्मीद एक क्षेत्रीय के स्वाभाविक धर्म अर्थात जन्मतः स्वभाव से आने वाले धर्म है और वैश्य का बता रहे स्वाभाविक धर्म कृषि कृषि मतलब खेती करना गौरक्षा वो पालन करना और वाणिज्य मतलब क्रया विक्रिया व्यापार आदि ये जो वैश्य कर्म है स्वभाव स्वभाव स्वभावशील बाद में जो दूसरे भी जो कर रहे अलग बात इन में जो स्वाभाविक गुण है दूसरे में नहीं रहेगा ऐसा और शूद्र का भी बता रहे परिचर्यात्मक और सेवा करना सभी का ब्राह्मण है क्षेत्रीय है वैश्य की जो सेवा करता करना शूद्रशा स्वभावजम कर्म है स्वाभाविक कर्म माना जाता है अर्थात ये स्वभाव से प्राप्त हुआ कर्म आगे जो बता रहे ये जो ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म आपने बता दिया क्षेत्रीय का स्वाभाविक बता दिया और वैश्य और शूद्र का क्या इसमें छोटा कोई बड़ा तो को है शायद ब्राह्मण का कोई बड़ा हो सकता है शूद्र का छोटा हो सकता है भगवान बताते नहीं नहीं अपने अपने जो कर्तव्य सबका बड़ा ही मान कोई छोटा बड़ा नहीं ब्राह्मण जो पूजा कर रहे पाठ कर रहे वो ब्राह्मण के लिए बड़ा है क्षेत्रीय युद्ध कर रहे वो ब्राह्मण का काम नहीं क्षेत्रीय के लिए वो श्रेष्ठ बड़ा है कोई नाव जला रहे हैं उनके लिए वही श्रेष्ठ है इसलिए छोटा बड़ा कोई नहीं होता है छोटा बड़ा है झूठ है पाकट है अनाचार ये छोटा बड़ा काम से कोई छोटा नहीं छोटे से छोटा काम है जिसके लिए पता है वो भी बड़ा है पूजा दृष्टि से करे कर्तव्य दृष्टि से करे वो बड़ा मान यही बता दे के महिला ऋषि कर्मणि अपने अपने स्वाभाविक ब्राह्मण तो अपने कर्म में क्षेत्र अपना कर्तव्य शूद्र अपना कर्तव्य वैश्य अपना कर्तव्य स्वेष्वे कर्मणि अभिरता अभिरता मतलब तत्पर से लगे हुए ऐसे जो तो न रहा संसिधिम लवत भगवान स्पष्ट बता रहे संसिद्धि का मतलब है ज्ञान निष्ठ की योग्यता ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता आ जाती अपना अपना कर्तव्य शास्त्र में जैसा बताया है उसके अनुसार यदि पालन करें उसका अंतकरण शुद्ध हो जाए तो शुद्ध होने के बाद समसि तो ज्ञान निष्ठ की योग्यता उसके अंदर आती है लेकिन ज्ञाननिष्ठ की योग्यता के बिना ज्ञान उसमें टिकेगा नहीं पात्रता होनी चाहिए बोले संसिधि मतलब नवुष स्वकर्मा निरतः स्वतो अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगे हुए व्यक्ति निरतः सिद्धि विन्दति अतः वो सिद्धि को प्राप्त होता है अतः परमात्मा प्राप्ति का साधन उसके अंदर आता है सिद्धि का मतलब ज्ञान नहीं देता ज्ञाननिष्ठ की योग्यता वो जो प्राप्त होता है यत जैसा प्राप्त होता है उसके विषय में भी अर्जुन तत्म सुनो कुछ को ही बता रहे आगे छियालीसवें श्लोक भी देखे यथा प्रवृत्तिर्भूतान यथा तो जिस यशमान यथा का मतलब यशमान यशमान का मतलब जिस परमेश्वर से उस परमात्मा से भूताना प्रवृत्ति संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई एक ही परमात्मा है तो छोटा और बड़ा कैसा होगा कोई छोटा बड़ा नहीं छोटा है बड़ा है बाद में जाके मनुष्य ने बना दिया। ये मैं बड़ा हूँ ये कर रहा हूँ तुम्हारा काम छोटा है तुम छोटे बाद में आ गया किसी तो ने बता रहा यहां परमात्मा से भूता नो संपूर्ण प्राणियों का प्रवृत्ति बलो उत्पन्न इदम सर्व ग किसी परमात्मा ने उत्पन्न किया उसी परमात्मा से इन सारा जगत तथा व्याप्त इस प्रकार व्याप्त जिस प्रकार दूध में घी व्याप्त है तिल में तेल व्याप्त है कास्त में इंधन व्याप्त है बादल में जल व्याप्त है वैसा श्रुति बता रहे ये व्याप्त है उत्पन्न किया इतनी बात नहीं सभी में व्याप्त नहीं है ता ता। तम स्वकर्मणा, तम बोलते उस परमात्मा को सभी में व्याप्त है सभी में वो तप्रोत जो परमात्मा है उस परमात्मा को स्वकर्मणा, तम अपने अपने स्वाभाविक कर्म आए, उस कर्म को पूजा दृष्टि से करना चाहिए लेकिन उपासना कोई अलग नहीं है दृष्टि बदलना है यदि दृष्टि बदल लिया वो पूजा हो जाएगी जो भी हम काम कर रहे भगवान के लिए कर रहे गुरु के लिए कर रहे जी करे वो पूजा हो जाएगी केवल अपने भोग के लिए कर रहे यश के लिए कर रहे वो आपको भोग देगा ये पूजा नहीं दृष्टि बदलना इसलिए बोले स्वकर्मणा अपने अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा तम पोतुष्ट परमात्मा अभ्यर्चा पूजा कर पूजा तो नहीं किया जाता अत पूजा की दृष्टि ये सारा जगत में परमात्मा है इस परमात्मा का एक मैं सेवक मुझे सेवा के लिए भेजा है मैं उनकी सेवा करता हूँ इस दृष्टि से ही सेवा करे और सेवा भी पूजा मानी जाए तो इसलिए अभ्यर्थ ग पूजा करके मानवा सिद्धि बिंदली जो मनुष्य है सिद्धि को मतलब परमात्मा प्राप्ति करने की योग्यता है अंतकर्ण शुद्ध हो जाएगा उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के द्वारा उस को प्राप्त इसलिए जो सेवा है ये निष्काम कर्म माना जाता है, उससे की शुद्धि आगे जो स्वधर्म है वो पालन करने से बता रहे भगवान वही श्रेष्ठ है दूसरे की अपेक्षा ही बता रहे स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्विष्टित पर धर्म स्व अनुष्ठित पर धर्म कभी कभी वे व्यक्ति भूल करते अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं दूसरे का अनुकरण करके उसमें जाके बोल रहे पर धर्म बधु दूसरे का वो जो अनुष्ठान कर रहे भले ही वो श्रेष्ठ क्यों ना जैसा मानसिक क्षोत्र है मैं भी ब्राह्मण जैसा पूजा करूंगा ये करूंगा वो श्रेष्ठ है करके उनके लिए वो श्रेष्ठ नहीं विगुण अपना धर्म भले ही उसमें न्यूनता क्यों ना उसके अपेक्षा तो स्वधर्मा विगुणा भी उसमें विगुणता तो न्यूनता होने पर भी तो भी उसके लिए उससे ही सिद्धि प्राप्त होगी स्वभाव नियतम कर्म गुरु मोदी के स्वभाव का मतलब वर्णाश्रम के अनुसार जो प्राप्त हुआ कर्म है भले ही उसमें न्यूनता ना न्यूनता होने पर भी किमिषम किलमिशम पाप न आपन उसको पाप नहीं रहेगा सारे पाप से निवृत्त हो गया तो कहने का तात्पर्य भगवान ये बता रहे अपना जो कर्तव्य है बड़े ही ना जैसा मान लीजिए गुरुजी ने किसी को पूजा करने के लिए ले लिया पूजा करना श्रेष्ठ है और एक वो झाड़ू लगाने के लिए ले लिया झाड़ू तो लगाना काम छोटा है और उन्होंने सोचा नहीं झाड़ू लगाना छोटा काम है ही पूजा करो दूसरे में हस्तक्षेप किया भले ही छोटा है किंतु तो ने दिया है श्रेष्ठ मान के लिए करे वही कर्म जो पूजा का फल दे रहे उनके लिए वही फल देगा यदि उसमें हस्तक्षेप करके वहां गया तो वो भी फल ले जाएंगे और ये भी इसलिए विपुण होने पर भी वही कर्म करते करते उसका अंतगण शुद्ध होगा ऋषि भगवान ये निकाले हैं कर्म में कोई छोटा और बड़ापन नहीं छोटा और बड़ापन ही हमारे अंतगण के भावना मात्र है ऋषि बता है। उसके बाद स्वधर्म का जो त्यागना निशेष बता रहे हैं उसको लेके हम लोग कल विचार ओम ओ नो नमे धम O oh, God.